रूप उपासना है इसका निराकरण किया कि संपत्ति रूपोपासना ब्रह्मज्ञान नहीं हो सकता ब्रह्म विद्या का फल नहीं हो सकता और ये ब्रह्मात्मय एक विज्ञान अभ्यास रूपी नहीं है और विशिष्ट क्रिया योग जैसे संवर्क है वैसा भी है। आज्ञा आज्यवेक्षण आदि कर्म के समान ये कर्मांग संस्कार रूप ये कहा कर्मांग संस्कार में ये उदाहरण दिया कर्मांग संस्कार कर्म को पुष्ट करने वाले जो संस्कार क्रिया है शुद्धिकरण आदि पवित्रता आदि करने की जो क्रिया है वो एक एक द्रव्य के साथ होता है तब तत्त क्रिया संबंधी होते हैं उसको ंग संस्कार कहते हैं, तो है। इसके लिए उदाहरण दिया था में, स्टीका यहापूर्णमा पत्वेक्षितज्यमती आम आवेक्षण उपाशु याजांगभूत आज्य संस्कार गुणकर्म विधीय दशपूर्णमास के अधिकार में दसपूर्णमास के प्रकरण में पत्नी आवेक्षित आज्य आज्य घी को कहते हैं जो पिघला हुआ घी है उसको आज्य कहते हैं और जो पिघला हुआ नहीं है उसको घृत कहते हैं सर्पेर विलीन माध्यम स घनीभधम घृतम स्मृत सर्पिर विलीनम आजा घनी बोधम धृतंश ये कर्मकांड में इन शब्दों का विशेष अर्थ होता है इसीलिए सिघला करके हवन के लिए रखा हुआ जो घी है वो आज्य नाम है उसका तो उस आज्य का इक्षण करना होता है पत्नी के द्वारा इक्षण करना पत्नी इक्षण इसको कहेंगे तो वहां अध प्रेरणा देता है अध्यर्यु जो युर्वेद का ऋतिक है मुख्य ऋतिक है वो प्रेक्षण देता है प्रेक्षण देने के बाद में पत्नी वो जो पात्र में रखा हुआ ध्रुवा नाम की पात्र है ध्रुवा ध्रुवाज्य बोलते है उसको ध्रुवा नाम के पात्र में रखा हुआ आज्य को ईक्षण करता है। जैसे हम पानी में बाल्टी आदि में रखे हुए पानी को देखते इसी प्रकार ईक्षण करेगा इसी को तो पत्नी आक्षण करते ये एक कर्मांग को होता है ये कहा होता है दर्शपूर्णमास के अधिकार में होता है यानी दर्शपूर्ण मास वहां प्रकृति कर्म है ये सभी इष्टियों का एक प्रकृति है दर्शपूर्णमास उपांशु याजांग बोध आद्य संस्कार दस्यूर्ण मास में पूर्णमास याग में उपांशु नाम का एक अंगयाग होता है उस अंगयाग का नाम है उपांशु याज उपांशु याज में उसका अंग भूत यह आज संस्कार है दशपूर्ण दो याग है दश याग अमा को पूर्ण याग पूर्णिमा से वो पूर्णिमास में होने वाले जो उपांशु याग है उपांशु याग का अंग रूप से यह है उपांशु याद इसलिए कहते हैं उसको क्योंकि उसमें जो मंत्र आदि बोला जाता है वो उपांशु कहा जाता है जैसा उपांशु जब होता है एक उच्च स्वर में जब होता है वैखरी जब बोलते हैं दूसरा उपांशु जब होता है और तीसरा मानसिक जब होता है तो वैखरी जब में वैखरी जो हाँ शब्द बोला जाता है उच्च स्वर में बाहर बोला जाता है उसको वैखरी बोलना तो याग में ऐसा नियम है जहां वैखरी बोलने के लिए कहा वहां वैखरी बोलना अथवा जहां उपांशु विशेष विधान नहीं आया मानसिक जब का विशेष विधान नहीं आया ऐसे सर्वत्र वैखरी का ही होता है तो आप यथेष नहीं कर सकते हैं जहां आ, उपांशु का विधान उपांशु मनु होता है जैसे जिहोष्ठ चाले देवदागम आनस निज श्रवना योग्यंशु जब स्मृत उपांशु जब में जिह्वा और ओष्ठ को चालन करना पड़ेगा धीरे बोलने के लिए जिह्वा ओष्ठ चालन मना ऐसा बोल रहा है ऐसा मालूम पड़ेगा उसकी कुछ क्रिया होगी और मन में देवदा का ध्यान करता हुआ है वो दोनों में होता है समान है कि निज श्रवण योग्य अपने लिए सुनने के योग्य जो होगा उसको उपांशु ये याग में उपांशु जब होने के कारण इसी याग को उपांशु याद कहा अंगयाग या उसमें आद्य आवश्यक है क्योंकि जो देवता है आद्य सेव नौ उपांश पौर्णिमाश्याम ये ऐसा एक मंत्र आया वहां पौर्णिमास्या में उपांश याग में आज्य आहूति के रूप में होती है ऐसा कहा तो इसलिए इस प्रकार से आज यहाँ आ गया है ये उपांश यागांग भूत आज संस्कार वो एक गुणकर्म का विधान होता है गुण कर्म मैंने द्रव्य अथवा देवदा संबंधी जो कर्म होगा उसको कर्म कहते हैं जो मुख्य हवन जो होगा जो होदी के द्वारा स्वाहा करके जो होगा वो मुख्य कर्म होता है इसका पूरा मिला के मुख्य कर्म होता है उसके अंतर्गत द्रव्य और देवता गुण करते गुण संबंधी जो कर्म होगा उसको गुण गुणकर्म चाहिए अब यहाँ द्रव्य संबंधी कर्म है इसलिए इसको गुण कर्म कहा। तथा अब कर्म में क्या है कर्तृत्व अंगे क्रतौ आत्मनि द्रष्टव्यादि वाक्य तृप्ते गुणकर्मणो विधान कर्मांग आत्म संस्कार रूपम ऐसे ज्ञान विधि न इच्छक जैसे बना गुणकर्म होता है गुणकर्म से वो जो आदि आदि होते घी आदि होंगे वो शुद्ध होंगे और उसमें विशेष संस्कार विशेष अपूर्व की सिद्धि होती है गुणकर्म करने से ही वो होगा और ये सारे अंग अपूर्व हो जाएंगे अंग अपूर्व मिलकर के वो प्रधान अपूर्व को सिद्ध करें तो कर्तवन अंगे इसमें कर्तृत्व रूप से कहा गया उस अंग में क्रदौ आत्मी वो क्रदु है वहां चल रहा है उस क्रदु में यहां क्रदु किसमें होगा आत्मा में वो तो आत्मा में द्रष्टव्यावाक्य द्रष्टव्यावाक्य आत्मा द्रष्टव्य मंदव्य इत्यादि वाक्य से दृष्टे गुणकर्मण ऐसा दृष्टि के द्वारा गुणकर्म का विधान मान के कर्मांग आत्मसंस्कार रूप कर्म के अंग रूप जो संस्कार है इसी प्रकार आत्मा का संस्कार होगा आत्मावार्य द्रष्टव्य स्रोतव्य इत्यादि विधि के द्वारा जैसा यहां कर्मांग का संस्कार हो रहा है वैसे आत्मा का संस्कार होगा ये नहीं मान सकते किससे होगा ऐक्य ज्ञान से ऐक्य ज्ञान का प्रयोजन है ये आत्मा संस्कार करना होगा ऐसा नहीं मानना चाहिए क्योंकि ये तो पहले ही कारण बताया कि दोनों का संबंध अलग अलग है यहां कर्म का अंग बनने के कोई अवसर नहीं है इसीलिए ये कर्मांग रूप से नहीं कहना चाहिए इसको और ये संस्कार तो कर्म के लिए ठीक है क्योंकि वो संस्कारित होने योग्य है कर्म का आत्मा ऐसे संस्कार के योग्य नहीं होता है क्योंकि आत्मा में ऐसे कोई दोषी नहीं है जिससे संस्कार के द्वारा शुद्ध करें आदि आदिश्देन प्रोक्षणादि गृह्य व्रीक्षति ऐसे मंत्राया को प्रोक्षण करना चाहिए आदि आदि आदिश्द से प्रोक्षणादी आदि की संस्कार गुणकर्म क्रिया योग संस्काराण न प्रतिज्ञाग अति प्रसंगाच हाँ सब पूर्व पक्ष यहाँ शंका करेगा कि आपने केवल संपद आदि अध्यास आदि जितने भी हमने कहे सबको केवल प्रतिज्ञा मात्र से ना है कर दिया उसके लिए कोई कारण नहीं बताया संपद नहीं है अध्यास नहीं है और विशिष्ट क्रिया निमित्त नहीं है प्रोक्षण आदि के समान कर्मांग नहीं है तो केवल आपने शब्द से कहा प्रतिज्ञा मात्र से ये ना ना ऐसा कर दिया तो ऐसा यदि कहेंगे तो प्रतिज्ञा मात्रादयोग प्रतिज्ञा मात्र से ना योग नहीं कर सकते नकार नहीं कर सकते क्योंकि अधिप्रसंगदित तब तो अधिप्रसंग हो जाएगा यानी कहीं भी केवल प्रतिज्ञा मात्र से आयोग होने लगे प्रतिज्ञा मात्र से संबंध नहीं लगेगा आप ना बोल दिया खाली ना बोलने से हो, नहीं होता है अधिप्रसंग मे यह हम भी आएगा अन्यत्र भी इसमें जाएगा आप कुछ भी कहेंगे हम उसमें ना लोट करके कर ना बोल देंगे बिना कोई कारण बताए ऐसा बोलना ठीक नहीं होता है इसलिए युक्ति देना पड़ता है कि इन चारों को आपने निराकरण किया ये ब्रह्मात्म एक रूप में नहीं आएगा ऐसा कहा उसके लिए क्या कारण ऐसी आशंका होने पर उसके उत्तर तो में कहा आगे कहा संपदा आदि इत्यादि के टीका लिखते हैं वेदांता स्वार्थे मना विरोधा तात्पर्य अभावाद वा संपदाधिपरता विकल्प है वह हम विकल्प कर रहे हैं कि वेदांतों में जो परदा आपने माना ये किस दृष्टि से माना जो पूर्व में माना है वो किस दृष्टि से किस प्रमाण के आधार पर कि वेदाता स्वार्थे मनांतर विरोधा वे, वेदांतों में वेदांतों का स्वार्थ में प्रमाण मानने में दूसरा प्रमाण का विरोध होता है दूसरा प्रमाण कर्मकांड आती है उसका विरोध होने के कारण आपने संबदादि को नहीं माना अथवा तात्पर्य अभाव आदि अथवा वेदांत का अपना कोई तात्पर्य नहीं है इसलिए आपने संबदादि रूप माने पूर्व पक्ष को विकल्प तो कर रहे सिद्धांत तो संबदादि रूप मानने का क्या कारण है वेदांत अन्य मान से विरोध करता है इसलिए अथवा इसका कोई तात्पर्य यानी फलादि नहीं निकलता है इसीलिए आदि रूप मानना चाहिए ये आप विकल्प... ये आप सोच रहे क्या ऐसा दो विकल्प किया ऐसे विकल्प करके जीव ब्रह्मणोर्मानागोचर तेदस्या तथा धीरदृष्टे बिंब प्रतिबिंबवदा आद्यो न आ, पहले वाला तो नहीं हो सकता है वेदांत नाम स्वार्थ मानांतर विरोधा जो विकल्प है अन्य प्रमाण के विरोध होने के कारण वेदांत स्वार्थ में प्रमाण नहीं है इसलिए संपदादि रूप मानना चाहिए ये नहीं है क्योंकि जीव ब्रह्मो मानांतर अगोधरत्व सबसे पहले बात ये है कि जीव और ब्रह्म ये दोनों अन्य प्रमाण का गोजर नहीं है मानांतर अगोचर है और तद भेद से इसलिए जीवन ब्रह्म का जो भेद है वो मानांतर का गोजर नहीं हो सकता और अभेद भी मानांतर का गोजर नहीं हो सकता जो मानांतर का, का गोजर नहीं है जिसका जो प्रमाण का विषय नहीं है उस प्रमाण का विषय लेकर के दूसरा प्रमाण का विषय का विरोध नहीं करते जैसे चक्षु इंद्रिय है एक प्रमाण है इसका विषय रूप होता है चक्षु का विषय शब्द नहीं है इसलिए शब्द और रूप में विरोध दिखाने के लिए चक्षु को प्रमाण नहीं माना जाता क्योंकि चक्षु का विषय एक तरफ तो रूप है वो तो ठीक है लेकिन श्रवण के विषय में आ, नहीं बोल सकता शब्द सुना वो दिखाई नहीं पड़ा इसलिए नहीं है ऐसा नहीं बोल सकता है श्रवण का अलग विषय अब श्रवण से जो सुना वो सुना दिखाई नहीं पड़ा इसलिए नहीं है ऐसा भी नहीं भूल सकता ये अलग अलग प्रमाण है एक प्रमाण दूसरे प्रमाण से विरोध करता है तो उसके साथ कुछ संबंध होना चाहिए उसका विषय होना चाहिए अब ये जीव ब्रह्म दोनों मानांतर प्रमाणांतर का विषय नहीं है उसका ऐक्य भी प्रमाणांतर का विषय नहीं होगा भेद भी नहीं होगा ये प्रमाणांतर का विषय मान करके नहीं करना चाहिए और भेद दृष्टिश्च और जो भेद दृष्टि है वो भी बिंबक प्रतिबिंबवत अविरोध हा उसमें जो भेद दृष्टि हमने मानी है जीव और ब्रह्म में भेद भी है ऐसा माना वो शास्त्रीय व्यवहार में ऐसा माना है इसके लिए बिंबक प्रतिबिंबवत वो बिंब और प्रतिबिंब न्याय से प्रतिबिंब न्याय से माना है इसलिए अविरोध हो जाएगा जैसे बिंब और प्रतिबिंब दोनों अलग अलग रहता हुआ अभी एक हो जैसा होता वैसे होता है इसी प्रकार ये मानांधर विरोध है ये बात नहीं है प्रमाण का कोई मानांधर विरोध नहीं है ऐसे चिंतन करके ऐसे निश्चय करके द्वितीय प्रत्याह ये तात्पर्य अभाव नहीं होने से संबदादि होना चाहिए वेदांत का अपना कोई तात्पर्य नहीं निकलता है किसी हेरू से संपदादि रूप मानना चाहिए ये पूर्व पक्ष रहेगा तो उसके उत्तर में कहा संपदादि इत्यादि का संपदादि रूपे ब्रह्मात्मेकत्व तो विज्ञाने अभ्यगम्य माने संपदाधि रूप एकत्व तो विज्ञान को मानने पर तत्वमस्यादि वाक्य एकत्व ब्रह्मात्मेकत्वस्त एक तो प्रतिपादन पर नहीं हो पाएगा ऐसे स्थिति में वो तत्वसी वाक्य का पदार्थ करना संभव नहीं होगा पदार्थ गलत हो जाएगा पीटीयता अब ये तत्वमसी वाक्य का प्रसंग सुनाते हैं ये कहा तत्वमसी वाक्य आया और क्यों वो ब्रह्मात्मे वस्तु पर प्रतिपादन पर है और ऐसा अर्थ नहीं करने पर उसमें क्या दोष आएगा ये दिखाने के लिए पहले जो कहा था उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वदा बलम लिंगम तात्पर्य निर्णय हाँ यह सब याद कर लेना चाहिए तो ऐसा तात्पर्य निर्णय के लिए जो जो चाहिए उसको लेके यहाँ विचार करना चाहता है अब उपक्रम उपसंहार आदि जो होगा उसको लेके होगा क्योंकि तो उपनिषद का उपक्रम कहां से है तब उससे उसका तात्पर्य निकालेगी तात्पर्य नहीं निकलता है तो ठीक है तात्पर्य निकलता है तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा तो सदैव सौज्ञा इदम एकमेवापक्रमा अब वहां छांदो उपनिषद का प्रसंग है छांदों उपनिषद के ष्ठा अध्याय में अठम खंड से लेके ये तत्व वाक्य आया है ऐसे स्थिति में पहले उसका जो ष्टाध्याय का उपक्रम है वो है सदैव सौम्यामग्र आसी एक द्वितीय ऐसा उपक्रम किया और उसके बाद में कहा ऐदात्मदगुम सर्व तत्सत्यम स आत्मा इधर उपसंहारा वहां उपसंहार ऐसा दिखता है सद ही पहले था वही सद सब कुछ सृजन किया और वही सद आत्मा के रूप में है ऐसा वहाँ उपसंहारत्वमसी की अभ्यास और तत्वमसी वाक्य का अनेक बार अभ्यास हुआ अभ्यास भी हुआ तो उपक्रम हो गया उपसंहार हो गया अभ्यास हो गया ब्रह्मात्मनो ब्रह्मात्मादर अवेद्य अपूर्वत्व ब्रह्म आत्मा का जो स्वरूप अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं होता है वो तत्वमस्य आदि वाक्य के तात्पर्य से ही प्राप्त होता है यही इसकी अपूर्वता अपूर्वता मान विशेषता कोई भी प्रसंग जब उठाते हैं उस प्रसंग का अन्य प्रसंग से कुछ विशेष अर्थ होना चाहिए इसको अपूर्वता कहते हैं अन्यत्र प्राप्त नहीं है उसी प्रसंग में प्राप्त है जैसे तत्वमसी वाक्य का तात्पर्य उसी तत्वमसी वाक्य का जो प्रकरण है कट्टा अध्याय में प्राप्त है अन्यत्र प्राप्त नहीं है इसलिए उसमें अपूर्वता होगी अभ्यास से अपूर्वता भी है अन्य प्रमाण का विषय नहीं है और तद और से और अ फलता एक अंग तो फल भी है तो तद ज्ञान आचार्यवान इत्यादि न फल श्रुते आचार्यवान पुरुषो वेद तस्वेव चीरम यावत न विमोक्षे अथ संभ्ये ये ये वाक्य आया तो ये वाक्य में फल दिखाए कि वो प्राप्त किया प्राप्त करके प्रारब्ध शीर्ष तक रहेगा उसके बाद फल को प्राप्त करके एक हो जाएगा ये कहा तो फल कथन भी है अनेन जीवे न आत्म न अनुप्रवेश नाम रूपे व्याकरणी ये जो कहा अर्थवाद है ये कथा बताइए वो सदैव सौ में आती जो सदात्मा था सदात्मा बाद में चिंतन करके तत्ते जो असृजता तेजस आदि को बनाया और उसके बाद त्रिवृत्त करण के बाद में शरीर आदि को सम्पन्न किया शरीर आदि को संबंध करने के बाद में वो स्वयं आत्मा जो सृष्टि तो करता, आत्मा ही स्वयं शरीर में प्रविष्ट हो गया प्रविष्ट होकर के अन्य जीवेनात्मना नाम रूपे से अवधा नाम रूपों का सृजन करने के लिए वो शरीर में प्रविष्ट होकर बैठ गया क्योंकि तो नाम रूपों का सृजन तो ये जीवात्मा करेगा इसलिए नाम रूपों का सृजन के लिए वो अपने आप रूप में कहा गया नाम रूपे व्याकरवाणी नाम रूप का विस्तार करना चाहते हैं तो ये भी वहां कहा गया है ये अक्सवाद है अर्थवाद को क्या करना चाहिए पद एक वाक्य के द्वारा वाक्य एक वाक्यता में प्रकरण के द्वारा एक अर्थक अर्थ करना चाहिए तो अर्थवाद तो पद तो एक वाक्यता में रहेंगे उसको फिर वाक्यर्थ वाक्यक वाक्यता तब के फिर एक तात्पर्य निकालेंगे अखंड वाक्यार्थ ज्ञान तो होगा ये प्रक्रिया पहले बताई है अथ ये अन्यथा इत्यादि भेद दर्शन निंदा निंदना अच्छा ये अन्यथा आत्मा अनुमित अन्य लोका इत्यादि कहा कि ये इस आत्मा से अलग जो आत्मा आदि को देखता है वो अन्य अन्य लोगों में संचरण करता हुआ कही न कहीं ना कहीं संसार में ही आ जाता है संसार से बाहर नहीं हो पाता इस प्रकार निंदा भी किया तो सुधीरूप अर्थवाद निंदा रूप अर्थवाद दोनों है वहां उपवत्तेश्च और उपबत्ती भी अर्थवादत् न एक ष्टापत्ति क्या उपपत्ति तो भी दृष्टांतस्य उपत्ति मृदा हाथ एक मृदपुंड विज्ञात सचारम बणोनामेय आयधा लोहमणि अयधा सुवर्णेन तीन दृष्टिया दृष्टा के द्वारा ये उपपत्ति दृष्टान तो युक्ति के तो इसका मतलब ये सारा प्रसंग देखने पर उसमें तात्पर्य निकलता है तात्पर्य निकलने के लिए छठ लिंग वहां प्रयोग होता है ये तो वहां की बात है छांदो की बात है अब बृहदारण्य के पी अब बृहदारण्य में अहम ब्रह्मास्म वाक्य दिया अब उसमें देखते हैं तो वो भी उसका भी तात्पर्य ऐसा निकलता है ब्रह्म वाइद इसी उपक्रमा वहां उपक्रम हुआ चतुर्थ प्रथमाध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के दसमा खंड के प्रथम मंत्र है ब्रह्मवा व इदम ऐसा उपकरण किया फिर तो उसके बाद अयमात्मा ब्रह्म वो बाद में अयमात्मा ब्रह्म ऐसा परामर्श किया पूर्णमद पूर्णमिद यदि उपसंहारा तो ऐसा परामर्श करके अंत में जाके पंचमाध्याय के प्रथम मंत्र में पूर्णमद पूर्णमिदम आया ऐसा उपसंहार किया और वहां तक ले गया उपसंहार किया स एष ने आत्मा ये बीच में बहुत बार आ गया कम से कम पांच बार तो ने आत्मा आया इसका अभ्यास हुआ अप्रपंच ब्रमात्मा अपूर्वत्व और अप्रपंच प्रपंच रूप रहित जो ब्रह्मात्मा है उसको तो लोग में कोई नहीं जानता कोई अन्य प्रमाण से उसको जाना नहीं जा सकता जो लोग में जानते हैं वो प्रपंच सहित को जानते प्रवंच रहित को नहीं जानते तो प्रवंच रहित आत्मा को ने द्वारा प्राप्त करना है अहम ब्रह्मत्मी रूप से अनुभव करना है ये बात तो उपनिषद ही करती है इसीलिए वो अपूर्वता भी है उसमें तस्मात सर्वम अभवत ये फल हो गया सर्वात्म फल हो गया स ये प्रविष्ट अथ अच्छा यो अन्याम देवता उपास्य इत्यादि अर्थवाद दोनों अर्थवाद भी दिखाया उसने स यह प्रविष्ट आन धाग्रेभ्य आलोम इस ऊपर से लेके नीचे तक एक जगह नहीं है वो पूरा आलोम आ नेभ्य लोम, लोम से लेके ये इविष्ट प्रवेश करके बैठा हुआ है वो तब जो है सब कुछ करता है अथ अन्वता उपवाद से अहमद न सवेदा ये निंदा भी है ये अर्थवाद है तो दोनों अर्थवाद भी है वहाँ दुंदुभ्या दृष्टान्त होती है हाँ, यदो दुंदुभ्य हमसे न बाह्याशब्दा शुनुया श्रवणा दुंधुबे ग्रहणेन वा ओ तो शब्द का सबका ग्रहण होगा दुंदुबि का स्वरूप का, का ग्रहण होगा तो ये ये ग्रहण होगा ये भी कहा तो इसीलिए कहांदुभ्यागागादाताद हो गया वहां दो चार दृष्टांत दिया है दृष्टान्त पीड़ायां वाद्यम ये विधि शखस्थी तो तीन साल दृष्टान्त किया जो लोग याद किया है थोड़ा बहुत याद होगा इसलिए हम पहले याद कराए थे अभी वहां जाके पूरा प्रश्न को सुना नहीं सकते आ, अभी तो तीन, तीन साल तो वही चला रहे थे इसलिए बीच बीच में पलट करके थोड़ा देख लेने ऐसा दृष्टांत दिया अब ये भी दृष्टांत से उपबत्ति होगी उपत्ति के द्वारा ये बैठ गया इस प्रकार से तात्पर्य निकालना अब जब शास्त्रार्थ में बैठते है ना तब आपको शास्त्र उपस्थित होना पड़ता है अब ये ब्रह्मसूत्र पूरा शास्त्रार्थ शास्त्रार्थ जो करेंगे तो उसमें शाफ़र में आगे पीछे क्या बोला वो बोले अभी वाक्य बोला तो वाक्य को सिद्ध करने के लिए सारे दिखाना पड़ेगा अभ्यास बलम ये सब दिखाना पड़ेगा तब जाकर के वाक्याथ होगा इसलिए वाक्यर्थ लगाने के लिए समझना है और समझने के लिए थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा इसलिए जो किए हैं वो याद करके रखना चाहिए आधर इच्छा आधर एक में भी आया अब सब किसी को ही नहीं छोड़ रहे है। सभी को ले रहे आधर एक में भी है आत्मा वेग एवं ग्रह आती उपक्रम हुआ आत्मा ही एक था अब तीनों में देख को समान है सदमे व पुरुषम ब्रह्म ततम अवश्य वो ये ही ब्रह्म को ब्रह्म है पुरुष को ही ब्रह्म रूप से पुरुष मन जीवा उसको ब्रह्म रूप से देखा ब्रह्म कैसा ततमम ततम मैंने तदा तमम व्याप्त तमम एक प्रकार का लोभ किया ये तनु तनुस्तारे धादु से निष्ठा प्रत्यय करके तद बनाया उसमें अतिशया ने तमिष्ठन से तम प्रत्यय लगाया तद तमम बना लिया फिर उसमें वेद में एक प्रकार का लोभ कर दिया ततमम ऐसा बना। तो ततमम अपश्यमर्श ऐसा परामर्श करके बीच में परामर्श करके जो पहले कहा है उसको पुनरुद्धारण करना परामर्श है उसका उद्धारण किया फिर अंत में प्रज्ञानम ब्रह्म ऐसा उपसंहार किया ये उपसंहार किया बाकी जो बीच में अर्थवाद है वो आप समझ ले तो ये भी मिल गया अब आधर्वणी अब चतुर्थ वेद आधर्वण में देखो कस्मिन्न भगवो विज्ञा दे सर्वमिदम विज्ञातम अब वो, वो एक को जानने से सब कुछ जाना हुआ जैसा होता है एक को जानने के बाद और किसी को जानने की इच्छा नहीं रहते हैं तो सब कुछ जाना हुआ जैसा होता है कश्म भगवो विज्ञान सर्वविध विज्ञान जैसा एक केला खाने के बाद फिर खाने की इच्छा नहीं होती है तो एक खा लिया उससे भी पूरा तृप्त हो गया सब कुछ खाया हुआ जैसा यदि बैठा है और बहुत बड़ा एक केला होता है वो एक केला खाएंगे वो पेट भर जाए ऐसा होगा वो कुछ नहीं खाया है एकादशी में खाली दो केला खाया बोला वो दो केला यदि एकादश इसमें खाएंगे तो फिर चौबीस घंटे के लिए कुछ खाने जरूरत नहीं इतना लंबा चौड़ा होता है वो पेट भर जाता अब बहुत खाया हुआ जैसा लगता है इसलिए ऐसा ही एक को जान लेने पर और कुछ जानने की इच्छा फिर नहीं रह जाती है ऐसा पूछा तो उन्होंने वहां उत्तर दिया ब्रह्मे वेदम ग बाद में कहा ब्रह्म वेदम पुरस्कार पश्चात ब्रह्मा उत्तर था ऐसा वाक्य तो सबसे वृद्धतम है व्यापकतम है ऐसा कहा ऐसा वहां भी निश्चय किया मुंडोपनिषद में फिर तैतरीय में देखिए कृष्ण ने धुर्वेद कहा ब्रह्म विदादी पर सत्यम ज्ञान आनंदम ब्रह्म ब्रह्म का लक्षण दिया फिर कहा यो वेदन हितिद गुहायां बर में ऐसा सब उपक्रम करके सच्चा पुरुषे यदि एक ये जो पुरुष जीवात्मा में ये जो आदित्य में जो भी जहां जहां है वो सब स एक बीषात्मादे पीषौ देवी सूर्य इत्यादि अर्थवादी के द्वारा भी उसको ही परामर्श आनंदम ब्रह्मेदि व्यजान संहार अंत में जाके आनंदम ब्रह्मेदि व्यजान उपसंहार किया क्योंकि ब्रह्म को सब कुछ हो गया तब से ब्रह्मात्म तदअपूर्वता उसके बीच में भी ब्रह्मात्मा का यह अभ्यास है और वो अपूर्वता भी है उसमें अपूर्वता तो सब में समान ही है स्वस्म दे सर्वान आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेती इत्यादि फलाभिला ये सब फल कथा है कि उस प्राप्त उस ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद में सभी कामनाएं प्राप्त हो जाती है कोई कामना शेष नहीं रहती इसका मतलब सारे कामना प्राप्त हो गए अपने कमरे में पूरा सामान भर जाएगा ऐसा नहीं है हा? सारे कामनाएं नहीं रहती है वो अपिंचना ऐसा रहता कुछ भी नहीं है उसके पास ऐसा रहेगा तो जैसे भागवत में कहा ना अनंतम सुखम आपनोदी यस्तु विद्वान अपिंचना एकादश में ये दत्तात्रेय उपाख्यान है अवधाख्यान उसमें कहा हाँ एक जो है गुरु है वो उसको मानना चाहिए वो कुछ भी नहीं रहता उनके पास किंतु वो संतुष्ट रहता तो संतुष्टि का कारण कोई वस्तु नहीं है वो स्वरूप ही ऐसा मानस इसलिए यस्तु विद्वान अति चला अनंत सुखमापो अनंत सुख को प्राप्त करता है जो अपने स्वरूप में रहेगा इस प्रकार वहां विचार किया इसी प्रकार यहां भी है कि वो सब कुछ प्राप्त किया जैसा होता है कबर वो आत्मा को प्राप्त करने के बाद आनंदम ब्रह्मणो विश्वा यही आनंद ब्रह्म का जो आनंद है उसको प्राप्त करने के बाद न विभेद कुतस्थ न किसी भी कारण से उसको कोई भय नहीं होता है क्योंकि कि नहीं रहता सदात्मान स्वयं अगुरता यह अर्थवाद आया वो आत्मा अपने आप को सब कुछ सर्व रूप में प्रकट किया तत्सृष्ट अदेवा अनुप्राविश्य अर्थवा क्य इत्यादि उपपत्ति को ही एवं कब प्राण्यादेटा आकाश हो आनंदो न सब तैचर्य में आया तो ये सब उपपत्ति है युक्ति दिया कि यदि ये, ये आत्मा अंदर आनंद नहीं होता तो आनंद अंदर है करके क्या दृष्टांत है पूछते हैं क्योंकि लोग में देखते हैं यहां दुखी ही दुख पता चलता है यदि आनंद अंदर होता तो किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए हमेशा व्यक्ति हंसमुख रहना चाहिए था किंतु वो हंसनुमा व्यवहार तो बहुत कम होता है बाकी हमेशा वो ऐसा डरा हुआ रहता है या तो ऐसे रह रहता है वो लोगों को तो हंसना बड़ा मुश्किल है इसलिए हंसने के लिए आजकल एक टाइम रखा है हंसने का अभ्यास करते हैं तो हंसना भूल ही गया लोग अभी कैसे हंसना पता है इसीलिए सुबह सुबह उठ करके वहां जाएंगे जहां हंसने का अभ्यास कराते हैं पांच जाके खास करके आएंगे हंसने से बोलते हैं बहुत बीमारियां ठीक हो जाती है। लाफिंग तरा भी है लाफिंग तराफी हंसना तो भी एक तरा भी है क्योंकि हंसना तो हो ही रहा अब ऐसी स्थिति में आप बार बार कह रहे हैं कि ये इसके अंदर आनंद भरपूर है भरपूर है बोलते थो तो वह अंदर है तो फिर आना ना कुछ हंसने तो हंसने होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या दृष्टान्त है क्या आपके पास प्रमाण है तब कहता है को ही एव अज्ञात कब यदि ऐसा आकाश आनंदो न्या देखो ये प्राणन क्रिया जो चल रहा है अन्याद प्राणिया प्राणन अपानन क्रिया दोनों तो दो चल रहा है ऊपर लेना नीचे छोड़ देना तो प्राण अपान क्रिया जो दोनों चल रहा है ये बहुत प्रयत्न साध्य कार्य है आपको लगता है बहुत आसानी से चल रहा है किन्दु बहुत प्रयत्न साध्य कार्य प्रयत्न साध्य कार्य कब करते हैं जब आपको उससे कोई आनंद सिद्ध होता है कोई सुख सिद्ध होता है तब आप करते हैं नहीं तो ये प्राण अपान क्रिया ऊपर नीचे खींचना कितना बड़ा मुश्किल काम है वो तो खींचते रहते भी थकान हो जाता है थकान होने के मतलब वो खर्च हो रहा है श्रम हो रहा है श्रम होने से थकान होता है तो ये इससे पता चलता है कि ये प्राण अपान क्रिया निरंतर आप कर रहे तो अंदर कोई ऐसा स्थान है ऐसा आकाश आत्मा है आकाश रूप आत्मा होगी नब प्राणिया यदि ऐसा आकाश ये आकाश अंदर जो खाली है जहां ये हवा जा रहा है आ रहा है ऐसा आकाश का आनंद तो न किया यदि आनंद वहां से प्राप्त नहीं होता तब तो आप एक खंड के लिए भी ये काम नहीं करते क्या करना है क्या ये ऊपर नीचे चुप बैठो ऐसा बोलते चुप बैठने वाला चुप बैठता है। इसका मतलब ये करने से आपको कुछ फायदा हो रहा है फायदा क्या हो रहा है आप जीना चाहते हैं जीने से आप आनंद चाहते हैं आप वो प्राणन क्रिया करते हुए जी रहे हैं जीने के कारण हो रहा है नहीं तो वो अपने आप नहीं हो रहा है आप सोच रहे अपने आप हो रहा है वो अपने आप हो रहा जैसा लग रहा लेकिन श्रम से ही होता है वो अपने आप होने के लिए कुछ पहले प्रोग्राम करके रखा है इसलिए आपको अपने आप हो रहा जैसा वो जन्म से ही वो भगवान कुछ प्रोग्राम पहले डाला हुआ होता है जैसा कंप्यूटर खरीदते हुए सॉफ्टवेयर कुछ पहले से होता है ना उसमें बाद में सॉफ्टवेयर तो बाद में कुछ डालते हैं अपना जो जो चाहिए कुछ सॉफ्टवेयर उसी में इनबिल्ड रहता है ऐसे ही कुछ पहले ही डाला हुआ होता है क्योंकि वो शुरू में आकर के उसको क्या करना है कैसे करना पहले पता नहीं चलता है तो थोड़ा बहुत थो खोलना थो बंद करना चलाना तो आना चाहिए इसके लिए वो थोड़ा सॉफ्टवेयर पहले डालते ऐसे ही सॉफ्टवेयर डाला हुआ है कि ये जन्म लेते ही प्राण क्रिया करता ही रहता है भूख हो जाएगी और प्यास हो जाएगी खाएगा पिएगा सब कुछ करेगा तो बेसिक कार्य उसका चलता है तो ये भी श्रम है किन्तु तो आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि वो पहले से वहाँ रखा हुआ आपके कर्म के फल के अनुसार रखा हुआ और वो भी प्रोग्राम में रखा है कि कितने बार श्वास उछ्वास करना गिनती है अब उतने बार करने के बाद वो ठप हो जाए काम बंद हो जाए उसका प्रोग्राम के अनुसार चलेगा वो जितना कर्म रहेगा उतने समय तक आप श्वास उछ्वास करते रहेगा भोग आप मिट्टी के नीचे जाएंगे तब भी वहां श्वास उछ्वास चलते गिनता रहता तो है बाद में कोद के निकालेंगे तो बाहर आए कई लोग ऐसे बाहर आते हैं कई दिन के बाद क्योंकि उनका हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है तो चल रहा है गाड़ी तो बाबा राजा ऐसा नहीं है तो सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी चले जाता है इसीलिए उससे भी कुछ आनंद हो रहा है जैसा आपको खाने से पीने से आनंद हो रहा है तृप्ति हो रहा है सुख हो रहा है इसी प्रकार श्वासोच्वास करने से भी होता है इसलिए उसको कभी रोकने के प्रयास नहीं करते हैं यही उसका उपलक्षण है क्या उपलक्षण है ये नहीं हो रहा है नहीं ये हो रहा है इसका अर्थ है कि आपको कुछ सुख प्राप्त हो रहा है यदि सुख नहीं प्राप्त होता तो ये नहीं होता तो अन्य वेदरे लग जाता इसलिए को ही ये उपपत्ति है दिया एक वेदांता नाम तात्पर्य अवधार्य इस प्रकार ये सारे देखने पर वेदांतों का तात्पर्य का निश्चय हो जाता है अब आप कैसे कह सकते वेदांत का कोई तात्पर्य नहीं है ऐसे में स्पष्ट रूप से तात्पर्य निश्चय होने के कारण तथा चयुक्ता तेषा स्वार्थे तात्पर्य अभावकृत इति इस भाव इसलिए ये वेदांतों का तात्पर्य नहीं है इसलिए संपदा अधिप न माननी चाहिए ये आपने कहा ये ठीक नहीं है वेदांतों का स्पष्ट तात्पर्य निकलता है आप पूरा कठोर करके देखिए आगे पीछे विचार करके देखिए उपक्रम उपसंहार अभ्यास अवता ये सब लगा के देखे तब आपको तो मालूम हो जाएगा कि तात्पर्य निकलता है नहीं निकलता स्पष्ट तात्पर्य निकलने के कारण इसको कभी भी संपदा अधिपना के रूप में नहीं देखा जा सकता है स्पष्ट रूप से वो अलग ही है अब अलग क्या है ये बात भी बताए आगे टीका किंच ज्ञान से अज्ञान दृष्टि फल प्र न इतना ही नहीं है ज्ञान के द्वारा अज्ञान का ध्वंस तो होता है यह फलश्रूदी है सर्वस्व इसलिए भी संपदादि रूप नहीं हो सकता इतने ज्ञान संपदादि चार होता चारों नहीं हो सकता हृदय ग्रंथि छिद्य सर्वशय इसका अर्थ करते हैं हृदय अंधकरण यह हृदय शब्द का अर्थ अंधकरण है तस्थी राग आदि उसके ग्रंथि है रागद्वेश ग्रंथि के जैसे गांध जैसे बांधा हुआ स तस्मिन दृष्टे भिज्य दे विधीर्य वो ग्रंथि टूट जाती है जब आप उसको उस परमात्मा को देखते हैं जानते हैं तो उस आत्मा को जानने के पहले तक ग्रंथि में रहता है ग्रंथि टूट जाती है ग्रंथि मतलब यहाँ सूक्ष्म शरीर नहीं रह जाता सूक्ष्म शरीर का अभाव हो जाता संशया संसार हेदव छिदे छिन्ना भवन और जितने संशय है कि संशय क्या है संसार हेतव संसार का कारण होता है संशय आत्मा विनश का है वो संसार में बार बार आ जाता है और धर्म अधर्म का ज्ञान उसको सही नहीं हो पाता है राग द्वेष आदि के संबंध में कर्म करता है फिर फल भोगता है सब कुछ होता है इसलिए संसार हेतु संसार हेतु है ये संशय आदि शब्दा तरद शोगमात्मित हाँ आदि शब्द से तरद शोकमात्मवी इत्यादि का भी, भी ग्रहण कर लेना चाहिए तेषा तात्पर्य उन सब वाक्यों का तात्पर्य गति क्या तात्पर्य है अविद्या कहा अविद्यावृत्ति फल श्रवणी ये सारे अविद्या निवृत्ति रूप फल को दिखा अभी इससे ज्यादा क्या कहेंगे इतना पट रूप से विस्तार से कहा कि वो और क्या करना है अविद्यावृत्ति रूप फल है और अविद्या रूप फल आपका संबदाधि से होता नहीं है इसलिए ब्रह्मज्ञान से हो संबदादि ज्ञान से अप्रमात्वाद अज्ञान अनिवर्तकवादित्यर्थ ये संबदादि जो ज्ञान हो ना ये प्रमा नहीं है ये संबदादि ज्ञान में पहले कहा गया इसमें सब जो है एक कल्पना रहती है इसमें अविद्या के अंतर्गत ये सारा होता है संबदाधि ज्ञान संबदाधि ज्ञान प्रमा नहीं यदार्थ ज्ञान नहीं कल्पना कर रहे ब्रह्मा मनोब्रह्मेदि सीता आदित्यो ब्रह्मेदिता एक दूसरा मानना ये को सब हो रहा है इसलिए प्रमा कैसे हो सकता है अतस्विन तदबुद्धि हो रही है और तस्विन तदबुद्धि नहीं है वो। तो प्रमा नहीं है इसीलिए अज्ञान निवर्तकत्व तो इसमें नहीं रहेगा अज्ञान निवर्तकत्व प्रमा में रहता है यथार्थ ज्ञान में ही अज्ञान निवर्तकत्व है अयथार्थ ज्ञान में अज्ञान निवर्तक नहीं है और संपदादि जितने भी ज्ञान है बात उपासना आगे कहेंगे ये जो बात ना करते हैं ये तो ब्रह्म नहीं है वो दूसरी है ब्रह्म ऐसा करके कहेंगे ब्रह्म विद्या ब्रह्म भाव फलश्रुते न संपदादि रूपता इत्या और ब्रह्म विद्या का फल है ब्रह्म विद्या का फल क्या है ब्रह्मवेद किसी ब्रह्म का टीकाकार सकते नहीं है सभी वाक्य के लिए वो अपने ढंग से जोड़ते रहे ब्रह्म विद्या या ब्रह्मभाव फल ब्रह्म, ब्रह्म विद्या का फल तो ब्रह्म भाव सुना गया है ये फल नहीं है कैसे कह कैसे ऐसे स्थिति में संपदादि का फल तो ये है नहीं कोई नहीं बोलता है ब्रह्मवेद ब्रह्म भवती संपद विद्या का फल ऐसा नहीं बोलना चाहिए नहीं होगा आदिपदार ब्रह्मविद्यानोद्यादि गृह आदिपद से आदिपदम ब्रह्म विदापनोद इत्यादि ग्रहण करने के लिए है तेषा तात्पर्य उन वाक्यों का भी तात्पर्य बताते हैं क्या तात्पर्य तदभाव आपत्ति संपदादि पक्षे न सामंजस्यन उपबध्येरन ये ब्रह्म भाव आपत्ति वजन जितने भी है ब्रह्म भाव प्राप्ति वजन है ये संपदादिपक्ष में नहीं बैठेगा आपके युक्ति के अनुसार संपदादिपक्ष में इसको नहीं लगा सकते आत्मनो वस्तु तो अब्रह्म अथित नष्ट वन असिधे संपदाक्षे तद्भाववाक्या ना मुख्या आत्मनो वस्तु भिन्न से आत्मा जो है ना से आत्मनो वस्तु भिन्न है वो आत्मा से भिन्न है कौन ये संपदा जो भी है वो आत्मा नहीं है तो आत्मनो वस्तु दो भिन्न आत्मा का वास्तविक भिन्न होने से अब्रम्हत्व आत्मा से भिन्न जो होगा वो अब्रम्ह होगा क्योंकि तो आत्मा ही ब्रह्म है आत्मा से भिन्न कुछ भी जाना है तो अभ्रम है अब्रम्ह है तो क्या हो जाएगा वो वंध्यापुत्र आदि के समान असत् कल्प होगा उसको कोई जान नहीं सकता है कोई प्राप्त नहीं कर सकता उसके संबंध में प्रत्यय नहीं बनता कुछ नहीं बनता वो बिल्कुल अभाव होता है ठीक है ऐसी स्थिति में अन्य स्थित नष्ट व अथवा आत्मा से भिन्न कोई स्थित या नष्ट किसी भी स्थिति में कोई वस्तु को नहीं माना जाता तो अन्य सिद्ध ऐसा आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं होने से अन्यत्व निषि नहीं होने से संपदाज पक्षे तद्भाव वाक्य न मुख्यात संबदाधि पक्ष में वो सदभाव वाक्य जितने भी है मने ब्रह्मवेद ब्रह्मेद भवदी इत्यादि जो वाक्य है उसका अर्थ नहीं ले सकता क्योंकि आप आत्मा से भिन्न एक कल्पना करके मान के उसका संबदना कर रहे हैं उसको कैसे प्राप्त करेंगे क्योंकि आत्मा से भिन्न होता नहीं और उसको प्राप्त करने के बाद कोई स्थिति ही नहीं बनती है और न ना न के स्थिति में बनेगा ना स्थिति प्राप्त हो जाएगा यहाँ जीवन मुक्ति अवस्था में भी उससे कुछ प्राप्त नहीं होगा और मरणोपरांत भी प्राप्त नहीं होगा क्योंकि आत्मा से भिन्न का कोई अस्तित्व नहीं उसको क्या प्राप्त है? इसीलिए इन वाक्यों का अर्थ सही तब लगेगा जबकि ब्रह्मात्मा एक के ज्ञान को प्रामाणिक आप अलग से मानेंगे तब उक्त हेतु सिद्धम निगम यदि इन हेतुओं से जो पहले से सिद्ध हुआ है उसका निगमन करते निगम निश्चय करते हैं निश्चय यही है कि तस्मा संपदा ब्रह्मात्मेक विज्ञान इसीलिए ब्रह्मात्मेक विज्ञान उपासनादि संबंध में नहीं है प्रमितं तमोदोस्ती तद्भावादत्ति फलत्व तत्शब्दा अच्छा ये तस्माद में जो तत्शब्द है तत्शब्द का पंचमी एकवचन वचन है तो तत्शब्द का अर्थ क्या है प्रमितं प्रमा का विषय होना प्रमित्व तो है प्रमा का विषय हो गया है और वो धर्म उसमें रहेगा और अज्ञान अज्ञान का नाश होना और तद्भाव आपत्ति ये तीन है एक तो ब्रह्मात्मा ज्ञान प्रमा, प्रमा है दूसरा उससे तमोधोस्ती होता है तीसरा सदभाव आपत्ति ब्रह्म विभ्रमती फल प्राप्ति ये सब तशाब्दार्थ ये होने के कारण संबदाधि रूप नहीं हो सकता संबदादि रूपत्व तो अभावेपि कथम अविधेयत्व तदा हाँ ये पूर्व पक्ष हम पूछ सकता है ठीक है संबदादि रूप नहीं है आपका ब्रह्मात्म ज्ञान संबदादि रूप नहीं है आपने सिद्ध किया ऐसा होने पर भी ये अविधेय कैसे होगा विधि का विषय नहीं होता है यह क्यों संबदाधि रूप नहीं होने पर भी विद्धि का विषय हो ऐसे कहे तो उसमें कहते हैं ऐसा नहीं होगा ये एकदेशी पूर्व पक्ष एकदेशी की संख्या है अदो न पुरुष व्यापार तंत्रा ब्रह्म विद्या इस कारण से ही ये ब्रह्म विद्या पुरुष व्यापार तंत्र नहीं है वो को, कोई कितना भी प्रयत्न करे ब्रह्म विद्या को पुरुष व्यापार तंत्र नहीं बना सके फिर क्या है वो प्रत्यक्ष प्रत्यक्षाद प्रमाण विषय वस्तु वस्तु वस्तुतंत्र ये वस्तु वस्तुतंत्र है इसकी है तंत्रत्वे यानी नहीं होने से तंत्र नहीं होने से, तो तंत्र नहीं होने से हो जाएगा नहीं अथो न पुरुष व्यापार पुरुषव्यापारतंत्र ब्रह्म ब्रह्मवद्याषव्यापारतंत्र नहीं है तदतंत्र किमतर ही वो पूछा आज ये पूर्व पक्ष पूछ रहे है ना किमतर ही ठीक है यदि वो उसके विषय नहीं है आ, तब तो फिर क्या है वो नित्यत्व तो उसमें कैसे आएगा ऐसे पूछा तब कहा कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाण विषय वस्तु वस्तु वस्तुतंत्र क्योंकि वो प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि विषय प्रमाण के समान वस्तुतंत्र है वस्तुतंत्र होने से उसमें नित्यत्व आ जाएगा और पुरुषतंत्र होने से अनिश्चित आ जाएगा तो किस प्रकार नित्य है ये पूछा तो वो कहा कि इस प्रकार नित्य है प्रत्यक्षादि प्रमाण विधेयक वस्तु ज्ञानवद निच्य है अब आगे ठीका है तस्वीर वस्तुतंत्र फलित उसको वस्तुतंत्र मानने से उसका फल क्या होगा इसको कहते वस्तुतंत्र मानना ये ब्रह्म विद्या को वस्तुतंत्र स्वीकार किया तो उसका फल क्या है उसका फल यही है एवं भूत ब्रह्मण तयाचित युक्त शक्य है कार्य अनुप्रवेश है वो जब वस्तुतंत्र है एवं भूत जो ब्रह्म है इस प्रकार का जैसे जितना विस्तार से बताया इसलिए इस प्रकार से जो सिद्ध ब्रह्म है उस ब्रह्म का और तस्या उस ब्रह्म का जो ज्ञान है दोनों ब्रह्म का ज्ञान साधन है ब्रह्म उसका फल है तो ये दोनों न कयाचित युक्तिया किसी भी युक्ति से अभी जैसे युक्ति आपने अनेक प्रकार की लगाई है कर्म के साथ संबंध करने के लिए उपासना के साथ संबंध करने के लिए किंतु कोई भी युक्ति से कार्य अनुप्रवेश न शक्य कल्पय तुम कार्य के साथ अनुप्रवेश इसकी कल्पना नहीं की जा सकती कार्य का संबंध इसके साथ नहीं होगा आप कार्यान्वित तो करना चाहते हैं यह नहीं होगा न च विधिक्रिया कर्मत्व कार्याण फिर वो शंका करेगा नाना आप जो है ना ब्रह्म वेद भवति ये वेद मन जानना होता है कई लोग बोलते ये जानना भी एक क्रिया है वो विधिधा है धाधु का जो है भावार्थक होता है भाव मन क्रिया ही है कि स्थिति में ये विधिक्रिया के द्वारा ब्रह्म को जानता है ब्रह्म जानन ब्रह्म को जानता है इत्यादि बहुत शब्द आया है जानने की क्रिया तो होती है तो ये जानने की क्रिया तो क्रिया है हम उसके द्वारा क्रिया वस्तु मान लेंगे उसमें क्रिया प्रवेश मान लेंगे क्योंकि धादु का प्रवेश अर्थ किए बिना धादु लगाए बिना आप तो ब्रह्मज्ञान नहीं बोल सकते अब ज्ञान शब्द प्रयोग करेंगे तो उसमें भी ज्ञान क्रिया तो आ जाएगी इस दृष्टि से कह रहे हैं वो भी नहीं होता है न विधिक्रिया कर्मत्वना विधिक क्रिया का कर्म रूपी विधि विधिक्रिया विधिदु जो है सकर्मक है सकर्मक होने से उसमें कर्म जरूर रहता है मैंने उसका विषय रहेगा तो, रहे। तो विधि क्रिया का जो विषय ऐसा विधि क्रिया का विषय रूप से कार्यानुप्रवेश ब्रह्म का हो जाएगा ऐसा पूर्व कहा तो न ज विधिक्रिया कर्मत्व कार्यानुप्रवेश विधिक्रिया कर्म रूप से भी कार्यानुप्रवेश नहीं हो सकता उसको विषय बना ही नहीं सकता है इसलिए वेद इस विषय में बहुत सावधानी से कहते हैं कि वो किसी भी प्रकार से विषय नहीं बनता है। अब विषय आप बनाएंगे तब तो वो विषय आपसे अलग हो सकता है आप विषय को जानने वाला ज्यादा हो सकता है और उसमें क्रिया का संबंध भी कल्पना की जा सकती है किंतु वो किसी भी प्रकार विषय नहीं बनता ये विषय नहीं बनने के कारण सारी आसती है तो उसके विषय में वेद कहते हैं अन्यदेव तद्विदिदा दधो विदिदा दधी विधि क्रिया कर्मत्व प्रतिषेधा इसका प्रतिषेध किया अन्यदेव तद विदिदात यह आगम का वाक्य है वो जो कुछ आपने जाना अभी तक उससे वो परा विदिदाद अन्य आपने सोचा कि मैंने ब्रह्म को जान लिया ब्रह्म मेरा विषय बन गया निरंदर में ब्रह्म का चिंतन कर रहा हूं ऐसा यदि आप सोचते हैं तो गलत सोचते हैं वो वो जितना भी आपने जान लिया वो सारा ब्रह्म नहीं है उससे अलग है कोई ऐसे मुझे जानने से फायदा नहीं होता अन्य देव सदविधिदात विधिदात माने जाना गया जितना भी है उससे अन्य देव वो उससे बाहर जाता है अब जानने के बाद यह सोचते हैं मैं जान लिया जैसा ही आपने जान लिया सोच लिया तब वो ब्रह्म जो है उससे बाहर चला गया जो जान लिया है वो ब्रह्म नहीं है क्योंकि तो मन का विषय नहीं बनेगा अब जान लिया है कब आप सोचेंगे ब्रह्म को विषय बना करके ऑब्जेक्ट बना करके आप सोचेंगे ब्रह्म एक ब्रह्म है एक ऑब्जेक्ट है कि मैं उसको जानने वाला सब्जेक्ट हूं अभी मैं उसको जान लिया हो मेरे को स्पष्ट ब्रह्म का ज्ञान है ऐसा बोला तब उसको दभ्रम एवा अभि नूनम तुम वेद ब्रह्मण रूटो यदि मनने से मैं तो ब्रह्म को स्पष्ट रूप से जान लिया अभी पच्चीस साल से हम जो है अध्ययन कर रहे हैं ब्रह्म का ज्ञान बड़ा रहा रहा। बहुत स्पष्ट हो गया अच्छा बहुत स्पष्ट हो गया ऐसा मान लिया तब तो वहां फिर ये लगाना पड़ेगा ओ स्पष्ट है आपको अच्छा ब्रह्म ज्ञान इसका मतलब आपने नहीं जाना है जब भ्रम ए थोड़ा ज्ञान हुआ परोक्ष रूप से थोड़ा बहुत शब्द का ज्ञान हुआ सारे शब्द राज्य आपके पास आ गया यही है जाना ने? जब अभिमूनम तुम व्यस्था ब्रमणोर होगा फिर क्या करना है मीमांस मेंवा और तुमको चिंतन करना पड़ेगा और मनन करना पड़ेगा हुआ नहीं कई लोगों को लेके बड़ा बड़ा जो है इसको कैसा भी पढ़ के काम करके फिर चले जाएंगे तो ब्रह्मचारण हो जाएगा इन सोचते हैं लोग जल्दी जल्दी करने के लिए वो कर्फ्यू हो जाएगा पूछता है कितने साल में होगा कितने महीने में होगा ये पूछता है अब वो बोलता जितने भी हुआ है वो भी तो जाने वाला है अब वो होने की बात क्या है कुछ नहीं होने वाला है तो होता ही रहेगा इसलिए हिसाब के किताब नहीं हो फिर क्या है कि आपने जो है ये करने के लिए बोलने के लिए कि हमने ब्रह्मसूत्र भी पढ़ लिया अपने प्रोफाइल बढ़ाने का आजकल प्रोफाइल होता है सब प्रोफाइल में ये सब लिखना पड़ता है कि हमने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया ये पढ़ लिया सब लिखी प्रोफाइल लंबा जितना लम्बा प्रोफाइल होगा आजकल उसका डिमांड ज्यादा होता है उसमें आपको कौन सा बुक है वो क्या आ, या ई बुक या फेसबुक क्या क्या है उसमें सब आपका लंबा जो है लोग बनेगा हाँ इतना बोलते हैं इतना फॉलोअर्स ऐसा होता है ए, वो क्या है लाइकिंग क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते लाइकिंग लाइकिंग हाँ हा, फॉलोअर्स जो आप कुछ भी डालेंगे वो लाइकिंग करेगा और लाइकिंग करना एक आजकल बहुत बड़ा है मेरा इतना हजार लोग लाइकिंग करता है और वो हो तो गया कुछ नहीं है वो डब्बा ही वो सब कुछ कर रहा है फुल फूलो फिर बढ़त नहीं ऐसे ही करके हो जाता है ये प्रोफाइल बढ़ाने वाली बात नहीं उसमें तो पूरा खाली करना है कुछ नहीं बचेगा इसलिए कह रहा है जो जाना है वो हो फ्रीडम फ्रेड द नॉर्थ जो कुछ जाना है उससे भी आप अलग हो जाओ अतः अभी दिखा थी तब आप क्या सोचेंगे इसका मतलब अभी जा, नहीं जाना हुआ जो स्थिति है वो भ्रम होगा बोलता है हो भी नहीं जो जाना हुआ है वो भी भ्रम नहीं है और जो नहीं जाना हुआ है करके आप सोच रहे हैं फिर जानेंगे ऐसा सोच रहे हैं वो भी भ्रम नहीं तो विधि दादी से मन कार्य और कारण दोनों से भिन्न है जाना हुआ नहीं जाना हुआ सबसे भिन्न है क्योंकि तो वो स्वरूप है वहां कहीं न जाना हुआ है नहीं कोई नहीं जाना हुआ ऐसी स्थिति में यहाँ विधिक्रिया का कर्म का प्रतिषेध कर रहा है स्पष्ट रूप से विधिक्रिया कहाँ है यहाँ इसका कोई कर्म ये भी नहीं करील सर्वम विजानादि हम कह न ये भी कह रहे हैं तू कह रही है जिसके द्वारा ये सब कुछ जाना जाता है उसको कौन कैसे जानेंगे कौन से करंट से किसको जानेंगे उसी के तो द्वारा आप जान रहे हैं जानने के बाद सोचता है मैं उसको जानूंगा अब जानने वाला स्वयं है तो उसको नहीं जाना जा सकता इसलिए वो कभी जानने का विषय नहीं बनेगा वो नहीं जाना जाता ऐसी बात नहीं है वो प्रतिबोध विदिदम मदम अवरदत्म ये विंद दे आत्मना विन्द दे प्रतिबोध विदिद उसके साथ ज्ञान हो रहा क्षण क्षण में उसी का ही ज्ञान हो तो रहा है किंतु आप विषय बना करके उसको नहीं जान सकते जैसे अन्यत्र विषय बना करके सभी विषयों को जानता है इसी को विषय बना के नहीं जान सकते इसीलिए यह कठिन होता है यदि विषय बना के जानने की प्रक्रिया होती तब तो कोई भी विद्वान बुद्धिमान इसको जान लेता विषय बना के जानने की प्रक्रिया इसमें नहीं है इसीलिए ब्रह्मज्ञान के लिए बहुत बुद्धि की आवश्यकता नहीं कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान होगा ना लोग उत्तर बुद्धिमान होगा तभी ब्रह्म को जान सकता है ऐसा नहीं मंद बुद्धि भी जान सकता है खाली उसको समझने में आना चाहिए बस बहुत बुद्धि जाननी चाहिए लोग ऐसे होता है ब्रह्मज्ञान के लिए बहुत बुद्धि चाहिए हाईली इंटेलेक्चुअल जो थिंकिंग करेगा वही जान सकते लोग अपने आप बोलते हैं मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ और हाईली इंटेलेक्चुअल ऐसा बोलता है तब उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ब्र क्योंकि ये आ रहा जो नॉलेज उसके पास है उसको कटौती करेंगे तब होगा वो कटौती करेगा ही तो नहीं होगा इसलिए बुद्धिमान का विषय ऐसा भी नहीं है क्योंकि बुद्धि तो समाप्त हो रही है खाली उसको ये मानना जानना पड़ेगा कि कैसे इसको जान होता है इतना जानना पड़ेगा इसने जानने की बुद्धि चाहिए उससे हो जाएगा इसीलिए वो जानने के बाद भी यही स्थिति रहेगी और नहीं जानने के बाद करेगा नहीं जानने से दुखन करेगा और जानने से दुख से मुक्त होगा क्योंकि पहले जाना हुआ है इसलिए ये नहीं दम सर्वम विजाना तम के नीजान याद क्योंकि जो जिज्ञासा हो रही है वो भी उसी ब्रह्म से ही हो रहा है वो ब्रह्म से ही जिज्ञासा हो रही है ब्रह्म की जिज्ञासा हो रही है दोनों उसी में है इस में वहां कोई विषय बना करके नहीं हो सकता तो विजानिया में विविधाधो का निराकरण किया विद्यादु का विषय नहीं बनेगा निराकरण किया अविधिदाध अन्य इत्यादि से विद्यादु का विषय नहीं बनेगा निराकरण किया ये भाष्य का सर बिल्कुल सावधानी से उसको मिलाते जैसा जाना चाहिए अब इतना बोलने के बाद फिर वो आके बोलता है तथा उपास क्रिया कर्मत्व प्रतिषेध नहीं फिर भी ठीक है विधि क्रिया का कर्म प्रतिषेध हो गया लेकिन उपास क्रिया का कर्म हो सकता है उपासना का विषय बनेगा क्योंकि आत्मा इत उपास आत्मान में वलोकम उपासित ऐसे ऐसे वाक्य आया तो उपासना करो उपासना करो बोला इसका मतलब उपास क्रिया का विषय बनेगा यदि उपासन क्रिया का विषय नहीं बनता तब तो वेद नहीं करता आत्मान में व का मतलब क्या है आत्मा को उपासना करो यही तो है तो उपासना का विषय बन रहा है ऐसे बोला तो वो भी नहीं है यद वाजान अभ्युदम ये नाग किया जो वाणी का विषय नहीं है और जो जिसके द्वारा वाणी प्रवृत्ति होती है यह तो वाजा अनभ्युद वाणी के द्वारा कथन करने योग्य हो नहीं है वाणी उसको नहीं कह सकती वाणी किसको कह सकती है जो पहले विषय बना के शब्द के रूप में जान लिया है उसको वाणी कहती है जो दिमाग में है उसको कहती है और ये, वो क्या है फिर ये ना वाघ अभूत जहां से ये वाघ उत्पन्न होता है वाणी की उत्पत्ति जहां होती है जहां से होती है वो ब्रह्म है अब उत्पत्ति को नहीं जान सकती उत्पन्न होने के बाद क्या है वो जान सकती है उत्पत्ति को नहीं जान सकती वो वाणी स्वयं ही वो ब्रह्म है हाँ क्या है वो उसमें आए ना वदनाय वाक दर्शनाय चक्षु श्रवणाय श्रोत्रम वो ही ब्रह्म बन जाता है वो बोलने के लिए वाणी बन जाता है और सुनने के लिए कान बन जाता है तत्पत में हो जाता है ये तत्पत क्रिया को वही उसी से नहीं हो रहा है क्योंकि शक्ति वहां से है उसका मूल उपादान कारण भी वही है और उसमें प्रवृत्ति भी उसी से हो रहा है फल भी उसी से हो रहा है उसके किससे नहीं हो रहा है इसलिए वो इस वह ब्रह्म है इस प्रकार मान के वाणी उसको विषय नहीं कर सकती ये कहने के बाद क्या कहा यदि अविषयत्व ब्रह्मण उपन्या ब्रह्म, ब्रह्म अविषय है वाणी का विषय नहीं बनेगा ऐसा उपन्यास कर उपन्यास का मतलब आरंभ कर प्रक्रम करके आगे कहा तदेव ब्रह्म तम विदिने दी को ब्रह्म जानो जहां से वाणी उत्पन्न होती है तदैव ब्रह्म तुम विद्धि उसी को ब्रह्म रूप से जानना चाहिए नहीं एकदम एकदम उपास ये जो उपासना करते हैं उपासना के रूप में विषय बना करके उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं वो विषय रूप से रह जाता है आदि रूप से उपासना करने पर उसका फल हो जाता है उसमें रह जाता है ये तो ब्रह्म उसी का भी कारण है लेकिन ऐसे ब्रह्म को जानने के लिए बाढ़ी प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना है? बोलते वाणी प्रयोग तो अवश्य करना पड़ेगा वाणी प्रयोग किए बिना नहीं जान सकते वाणी को तो प्रयोग करना स्वाध्याय करना पड़ेगा वाणी प्रयोग करने के बाद में मालूम पड़ेगा कि वाणी कहां से उत्पन्न होती है वो मालूम पड़ेगा वाणी का प्रयोग ही आप नहीं करेंगे तो वाणी की उत्पत्ति की महिमा कहेंगे मालूम है वाणी उधर उत्पन्न अब उसके बाद में आप मौन रहकर के उसका चिंतन भी कर सकता है कि वाणी कहां से उत्पन्न होती है ध्यान करो तो पता चलेगा वाणी जाकर के वहीं जाके सप्तृ में जाकर बैठ जाएगी वही से उत्पन्न होता है किसी से देखो वो जो जहां से उत्पन्न होता है वही ब्रह्म हो जाता है तो चक्षु का जो दर्शन है वो भी ब्रह्म से है श्रवण का जो शक्ति तो त्रोत्र, है वो भी ब्रह्म है ऐसा करके हो जाता है इसलिए सब कुछ वहां के एनोमेटर में बोला तो उसी को ब्रह्म जानो ऐसा कहा तो नहीं तुम यदि तुम उपास ये ये लोग जो उपासक लोग में मान करके दो दो मान के कर उपासना करते रहते उनका वो ब्रह्म नहीं है इसीलिए वो यो अन्यम देवदा उपास अन्योहम अस्मी अन्यो सब अन्योहम अस्मी नवे जो अन्यम देवदाम उपास अन्योहम अन्यो सब वो अलग है मैं अलग हूं ऐसे उपासना करते हैं, वो जानता नहीं पशु देव सदेवाना ये बात के देवताओं का पशु बने देवदावों की सेवा करेगा अब वो जो ये देवान प्रिय बंद करके देवदाओं को सेवा करते रहेगा बस वही होगा और कुछ नहीं बस उन्हें वो निंदा किया अथवाद भेद नहीं है ऐसा निंदा किया तो कई जगह ये आता है कि भेद दृष्टि से जो भी साधन करता है कुछ साल के लिए तो काम चाहिए करते हैं वो वो उसका कुछ फल भी होता है मन एकगाग्रता इत्यादि के लिए उपासना होता है उसके बाद में इसको आप जान लेना है ये वाणी का अंश उत्पन्न होती है मन का अंश उत्पन्न होता है स्त्रोत कहाँ से उत्पन्न होता है किसके द्वारा ये सब चलता है तदेव भी। वही ब्रह्म आयुषा जान लो ये तत्व वाक्य के समान ही वाक्य है उसी को ब्रह्म रूप से जान क्योंकि वो चेतन को सुज कर रहा है और वही चेदन ही ब्रह्म आयुषा का रहा कि फिर ओ गोण गो पूर्णस्ूर्णमायर्णने वशिष्यो